निश्चित साध्या भावान विपक्षा का पदकृति देखिए पृथ्व संख्या 68 सिक्सटी एट में देखिए जहाँ हम कर रहे हैं अभी उसका दोष का लक्षण वगैरह देखे थे न्याय बोधनी में उसी का नीचे पदकृति उन्होंने छपाया है या ऐसा है सपक्षणाय साध्यति पक्षअव्याप्ति वारणा निश्चितेति ऐसा उन्होंने दे दिया है ना बिल्कुल गड़बड़ है हम लोग लेंगे पहले निश्चितेति के बाद में पवित्र किस तरह के तरह गेहूँ पहला बनाना है लक्षण केवल साध्यवान पक्ष कितना लक्षण यदि रहेगा तो पक्ष में अति व्याप्ति हो जाएगी पक्ष भी साध्यवान है भले संदिग्ध साध्यवान है तो साध्यवान है ना तो साध्यवान पक्ष कहेंगे तो पक्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगा उसको वारण कर निश्चित शब्द है निश्चित साध्यवान बना दिया इसलिए प्रकृति यहां से शुरू होगी पक्ष अतिव्याप्ति व्याप्ती वारण आया निश्चित ये पहना है हमें ठीक उसके बाद में जो पंक्ति है ना सब अति व्याप्ती उसको वहां बीच में लेनी है और उन्होंने दिया साध्य थे गड़बड़ अभावे थी बस भाव हम जोड़ रहे हैं केवल निश्चित है ही अब पाठ करना है निश्चित को पूरा पक्ष में अति व्याप्ति वारण करने के लिए निश्चित हो गया और पक्ष अति व्याप्ति वारण आय अभावे हो गया के निश्चित साध्यवन कौन है पक्ष स पक्ष है निश्चित साधिवन कौन है सपक्ष है उसमें अति व्याप्ति हो जाएगा उसे निवारण करने के लिए अभाव शब्द जोड़ दो निश्चित साध्य पूरा लक्षण बन जाता है ऐसे प्रकृति होना चाहिए ठीक है अब लौटी है वापस मोल में न्याय बोधन में जहां चल रहा था दोष सामान्य लक्षण आपने बना लिए थे यद् विषय गा ज्ञान से अनुमति तत्कण अन्य दोष सामान्य लक्षणं और यह दोष सामान्य कौन से संबंध से हेतु में रहता है एक ज्ञान विषय प्रकृति तावच्छेदत्व संबंधे न दोषो में रहने लगता है तब वह हेतु तो दुष्ट हेतु कहा जाता है और दुष्ट हेतु तो पांच होने के नाते दोष भी पांच है सव दुष्ट हेतु के प्रति वे विचार दोष है विरुद्ध रूपी दुष्ट हित्व के प्रति विरोध दोष है सब प्रतिपक्ष रूपी दुष्ट हेतु के प्रति सब प्रतिपक्ष ही दोष है असिद्ध नामक दुष्ट हितु के प्रति असिद्धि दोष है बाधित नामक दुष्ट हेत्व के प्रति बाध नामक दोष है इन दोषों के लक्षण मूल में बताएंगे केवल आपको दोष हेतु में किस से बैठता है और दोष का सामान्य लक्षण बता दिया प्रत्येक दोष का विशेष लक्षण अभी नहीं बोलेंगे वो बताएंगे के करके उनका विभाग भी, भी कर देंगे लक्षण उनको भी बताएंगे इससे इसलिए पहले कहे हेतु तो दोष ज्ञाने सती अनुमिति प्रतिबंधों जाए हेतु में दोष ज्ञान जो संबंध बताया गया उस सम्बंध से जब बैठ जाता है कौन से संबंध एक ज्ञान विषेष प्रकृत हित अवच्छेद संबंध देना जब हेतु में दोष ज्ञान बैठ जाता है तब वह हेतु के द्वारा वो क्या हो जाता है वो अनुमिति का प्रतिबंधक हो जाता है अथवा व्यविचार व्याप्त ज्ञान प्रतिबंधो वा अथवा व्याप्त ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो सकता साक्षात अनुमिति का प्रतिबंध हो सकता है अथवा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो सकता है वादी वादी ना उद्भुव, उद्भावित हेतु दोषोनाय दुष्ट हेतु निरूपण इत्य इसलिए वादियों को निग्रह करने के लिए वादी के दरुद्भावित हेतुओं में दोष देने के लिए ही दुष्ट हेतुओं का मुख्य निरूपण किया जा रहा है और वादी कौन है खुद अपना वादी कौन खुद अपना है हां आत्म रिपु भगवान गीता में क्या कहते है? हैं हम अपना स्वयं शत्रु हैं हम अपना स्वयं ही मित्र हैं क्यों कहा है? यदि हम शास्त्र के अनुरूप चलते हैं हम अपने मित्र हैं यदि हम शास्त्री रुद्ध चलते हैं हम अपने शत्रु सबसे पहले शास्त्र के अनुसार कर्तव्यों को समझ के पालन करना है यह सबसे पहला गान साधक का स्वामी जी ने परसों कहा था ना अंत कर्ण शुद्धि का सबसे पहला सीढ़ी है कर्तव्य निष्ठता कर्ते तो सभी है काम करी रहे कोई कमाने के लिए कर रहा है कोई किसको खुश करने के लिए कर रहा है कोई किसी को चमचागिरी करने के लिए कर रहा है, है नहीं? सब स्वार्थ पूर्वक कर रहे हैं कर्तव्य या कर्तव्य पर विचार किए रूप कर्तव्य होता है उस कर्तव्य से जो भागता है वो खुद का शत्रु है भले तो हम सोचते बड़े चालाक हम तो बच गए देखो कैसे हम बच कर गए तो निकलेगा आराम से पता ही नहीं लगने देती किसी लेकिन ये नहीं सोच रहा है तुम जिससे बच के निकल गए सोच रहे हैं मैंने उनको धोखा दे दिया बड़ा चालाक से निकल गया उनके हाथ में फंसा नहीं ये जितना हम सोच रहे हैं वास्तव में हम किसी को ठग नहीं रहे हैं खुद को ठग रहे स्वयं के हम शत्रुता हो जाते जो कर्तव्य से भागता है स्वयं कर सकते उसकी अंतर्गण शुद्धि कभी हो नहीं सकता और वो कभी परमात्मा के नजदीक जाने से जितना वो ध्यान कर ले कुछ भी करने कोशिश करे उसको परमात्मा के नजदीक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि अपना कर्तव्य को छोड़ के जो दूसरा काम करता है मीमांसा में एक विचार बहुत सुंदर आया नित्य कर्मों को करने नहीं करने पर क्या होगा कहते तो प्रत्यवाय रूपी दोष लगेगा और शंकराचार्य जी दूसरी बात कहते हैं प्रत्यवाय रूपी दोष क्या है उसे कल्पना आपको करना पड़ता है लेकिन हम कल्पना किए आपको सरल रास्ता बताते हैं जो नित्य कर्म नहीं करता है अपने कर्तव्य से चुत हो जाता है उसको पाप लगता है तो ने पूछा पाप तो कैसे लगेगा कहते देखो जो कर्म जिस समय नहीं करना चाहे और जो कर्म जिस समय करना चाहिए के समझ लो और जो कर्म जिस समय करना चाहिए उसको आपने नहीं किया इसका इसमें तो उस समय आपने कुछ और किया होगा कुछ कुछ तो किए होंगे ना सोए ही होंगे उस समय तो भी पाप है क्योंकि उस समय जो करना है चाहिए वो ना करके आप सो गए तो भी पाप है और जिस समय जो नहीं करना है चाहिए उस समय वो चीज करने लग जाओगे तो भी पाप इसे कर्तव्य से बचने की कोशिश करना अर्जुन तो यही कर रहा था कर्तव्य से बचने की कोशिश कर रहा था भाग रहा था मोह से भागा से किसी भी कारण से भाग रहा है चालाकी कर रहा है जो भी है वहां तो मोह वजह से है और आजकल चालाकी से लोग करते हैं लेकिन वो घातक अनार्य जुष्टम अस्वर्ग अम अर्जुना जो भगवान कहते हैं वह वा हमारा वैदिक परंपरा के वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध अनार्युम अवैदिक तरीके से जीना वो जीवन पापमय जीवन बताया भले वो समय लगता है काम करने से बज गए तुम्हारा बहुत अच्छा लेकिन और आराम करने से बच करके जा आराम से सोया वह व्यक्ति अपने आप कष्ट हुए इसलिए दुष्ट हेतु कहाँ है हमारे अंदर, अपने अंदर है अपने हर व्यक्ति के अंदर है तर्क तर्क करता है स्वयं अनुमान बना लेता है दुष्ट हेतुओं के अनुमान बना लेता है चलो मैंने सोचा कि ऐसा करने से ऐसा होगा अनुमान बनाया तो रहे, क्या है? मैंने ऐसे सोचे जो कह रहा है अनुमान कर रहा है और वो असा हेतु प्रयोग कर रहा है उसे अनर्थ हो रहा है उस समय वो समझ में नहीं आता इसलिए वो पाप है उस अंदर में बैठा हुआ जो मन जो दुष्ट हेतुओं को उत्थापन करके आप गलत रास्ते में डाल रहा है उन हेतुओं में दोष आरोपण करके मन को सही रास्ते में लाने की लिए तो हम अपने अंदर जो तर्क दे रहे हैं अपने व्यवहार के प्रति जो तर्क दे रहे हैं उन तर्कों में हम जो हेतु दे रहे हैं उन हेतुओं को अच्छी तरह से जांचना पड़ेगा क्या वह हेतु सही हेतु है कि असद हेतु पढ़ाई से भागते हैं क्यों पेट में गैस हो, गया।, में हो गया।, तो तो गया अरे पेट में गैस हो होगी इसलिए पढ़ाई छोड़ना हेतु कितनी गलत हेतु है अरे पेट में गैस हो तो भोजन छोड़ दो ना वो नहीं छोड़ सकता एक, एक दिन में एक बार भी तो भोजन नहीं छोड़ सकते पेट को ठीक करने के लिए और ये बहाना बने पढ़ाई छोड़ गया स्वाद्या छोड़ गया कितने गलत तो है या नहीं ये विचार दोष है तो ये हमें जो हम अपनी कर्म कर रहे हैं रोज सगरे से रात उसमें स्वयं हम अपने अंदर के अंदर क्या करते रहते हैं हेतु देते रहते हैं और सोचते हैं बिल्कुल हम सही कर रहे लेकिन जितने भी हम अपने आप में सोच करके हेतु देख करके कार्य कर रहे कर्तव्य समझ के काम कर रहे हैं वो सब असत हेतु शास्त्र विरुद्ध है पाप का कारण इसीलिए आज साधक लोग अपने साधना से दूर होते हैं इसलिए कई हम देखते हैं साधक आते मां दस साल से कर रहा हूं कुछ भी अनुभव नहीं आया क्यों नहीं आ रहा अनुभव हम तो देखते हैं चालीस दिन करता हूं अनुष्ठान तो चमत्कार होते हैं तुम तो चालीस साल कर दे कुछ नहीं हुआ? किया कर्तव्य कर्तव्य समझा क्या कब करना है कैसे करना है कुछ भी नहीं कर इसलिए जो वाधिकंश ये मत समझे कि न्याय का न्याय दर्शन मीमांशन साक्षार्थ करने आ जाए मेरे से तब मैं वेदांत पर साकार करने के लिए हितों को नहीं पा अपने अंदर ही न्याय है अपने अंदर ही मीमांस की अपने अंदर सारे बैठे हुए अच्छे का और आपको विशुद्ध वेदांति शुद्ध साधक होने से रोक रहे हैं वो कुत्ता कर्मयोग से भक्ति योग से स्वर्योग से नाद योग से क्रिया योग से वंचित कर देते हैं और क्या करते हैं निद्रा योग में ले जाते हैं आलस्य योग में ले जाते हैं छल कपट योग में ले जा रहे हैं हेतु से लेते इसीलिए वादिना उद्भावित हेतु तो हमारे ही मन हमारे साथ वाद करता है बुद्धि सत्य को लेके चलना चाहती है मन झूठ छल कपट पर चलता है और मन और बुद्धि के बीच में शास्त्रार्थ बुद्धि शास्त्र को लेके चल रही है और मन दुष्ट हेतु को लेकर चलता है किसका विजय होगा इसके लिए हेत्वाभाष बुद्धियों को अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा बुद्धि में मजबूत है तो मन के हर असध्य को काट सकती है इसको कहते हैं विवेक वेदांत का पहला सीधी यदि विवेक नहीं जगता है तो वैराग्य हो नहीं सकता वो ढोंग होगा किससे वैराग्य होगा आपको मन ठग रहा है आपको वरक्त जैसे दिखा रहा है लेकिन वरक्त तो नहीं है अंदर से दुनिया और वासनाएं घूम रहा है उनको काटने के लिए उन भेतों को पहचान कर बुद्धि सदहतों के उसको काट नहीं पा रही है प्रज्ञा मना नहीं बोला योग सूत्र कारण या कोई भी शास्त्रकार कारण कहते हैं कि मन अत्यंत सात्विक कवि होता हो हमेशा मन रजगुण और तमगुण से युक्त होती है तो वह बुद्धि है। इसलिए मैं बुद्धि को सही कर दें, तो मन अपने आप सही चलेगा कठोर प्रसन्न दिया तो बुद्धि को सारथी बनाया मन को क्या कहा है? लगाम तो उस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये वेदांत में प्रयोग में आएगा नहीं क्या आपको आपके अपने जीवन के लिए अपने साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है विवेक को जागरूक करता को कर है बुद्धि बुद्धि। को मजबूत करता है। है है वादी मन, उसका प्रतिवादी देकर दे आपको गलत रास्ते में डालता है मन उसको बुद्धि प्रतिवादी होकर इन हित भाषाओं हाँ को अपने हाथ में लेकर के उसके जो हरेक असतु को दूषित करके सही रास्ते में ले चलेगी वादिना उद्भावित हेतु दोष उद्भावना दोष उद्भावन करने के लिए दुष्ट हेतु निरूपण में, में निरूपण किया जाता है विभज्य दर्शी थी साधारण थी अब व्य विचार का लक्षण और उसका सब भेद सबसे पहला है सव्य विचार से लक्षण किम कति विधस्त सहा सव्य विचार पहला असत्य तो उसका लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का है सव्य विचारो अनैकांतिकव्य विचारो अनैकांतिकव्य विचार का दूसरा नाम है अनैकांतिक अनैकांतिक लक्षण का क्या अनेकांतिक समझना होगा में जाइए नीचे नियम में इति एकांते सिंह नियम एकांत कहते हैं नियम को ये वन्य रीति ये जो आपने सहचरी नियम बनाया ना ये जो नियम है एक अव्यचारिक एक तो मैं अव्य विचारी है निर्णित स्वरूप जिसका एकांत अर्थात नियम यत्र ये नियम का नाम एकांत एकांत एवं एकांत भविक नियत है नियमित रूप से विद्यमान वस्तु दो। और उसे जो भिन्न तद जो नियम के अनुसार नियम में नहीं रहता है वो अनेकांकिका न एकांतिकनेका व्यविचारी कहता का मतलब क्या साध्यवध अन्य वृत्ति ही साध्यवध अन्य में साध्यवान जो होगा उससे भिन्न में रहने वाला साध्य असमना अधिकरण हो साध्य अन्य है साध्य असम अधिकरण्य हो गएारोंण साधेह अथवा साधिक संदेह से युक्त विचार वादचार लक्षण क्या हुआ दो मुख्य लक्षण समझिए लगे ना एक तो साध्य धन्यवृत्ति और दूसरा साध्य असामधिकरणीय ये दो लक्षण है सव्य विचार का सामान्य लक्षण बना दिया है पहले इनका विशेष लक्षण एक एक का बताएंगे क्योंकि तीन प्रकार का है अनेकांतिक तीनों के एक एक अलग अलग लक्षण बताएंगे अब सव्य विचार का सामान्य लक्षण है ये साध्य दन्द्य वृत्तित्व अथ साध्य असामनाधिकरण इतना त्रिविधा वह तीन प्रकार का है त्रिविधा कौन कौन साधारण असाधारण दा, अनुपसारी भेदा एक का नाम साधारण है दूसरे का नाम असाधारण एकांतिक, तीसरे का नाम अनुपसारी साधारण एकांतिक, असाधारण एकांतिक और अनुपसहारी नाम से तीन प्रकार का है इनको आप घटा सकते हैं साध्य धन्य वृत्ति पर्वतो धूमवान वन्ने व्यवचार स्थल लेना पड़ेगा घटाने के लिए ले तो लेको तो घटेगा नहीं पड़ेगा तब पर्वतो धूमवान वन्ने कर दो ये क्या है असध्य स्थल है ना पर्वतो वन्नीमान धूमान ये सब हेतु स्थल है पर्वतो धूमवान वन्य या असध्य हेतु स्थल है, है तो सब पर्वत धूमवान वन्य, वन्य। लीजिए साध्योगे वहां धूम है ना और साध्योगे धूम साध्य मने धूमवर धूमर कौन है पर्वत पर्वत पक्ष में ले लो कोई दिक्कत नहीं दीप राय सामने उससे अन्य कौन है अयोबोलक और उसे वृत्ति है वो अंध हेतु उसके अंदर रहेगा तो साध्योग धूम साथ जो पर्वत महान साधी उससे अन्य हो गया अयोगोलक उससे अयोगोलक व्यक्तित्व आ गया वन्नी में इसलिए वन्नी क्या हो गया वे विचारी हेतु हो गया तो साध्य साम्राज्य घटा साध्य है धूम साध जिस अधिकरण में हो उसी अधिकरण में हेतु तो भी होना चाहिए है ना लेकिन साध जिस अधिकरण में नहीं है वहां रह रहा है वन्य साध्य नहीं कहा अयो बोलक हमें और वहां पर है वन्य साध्य जिस अधिकरण में नहीं है वहां रहना हो गया साध्य असामाधिकरण साध्य जिसका अधिकरण में उसी अधिकरण में रहना साध सामनाधिकरण नहीं है ना अब धूम जिस अधिकरण में नहीं है वहां रह गया वन्य जिसे धूम का असामनाधिकरण नहीं आ गया वन्नी में इसे दोनों लक्षण वन्नी हेतु में व्यविचारी हेतु तुम्हें जा रहा है साध्य को, हो। साध्य को हो। दोनों चला गया वन्नी में। इसे वन्य रूप हेतु क्या हो गया व्यविचारी हो गया अबिचार में से कौन सा है साधारण व्यविचारी है असाधारण है नारी है एक एक, एक लक्षण जब देखेंगे तो बहुत स्पष्ट होगा सामान्य लक्षण के बाद न्यायोधन में, में देखिए सव्य विचार विभज्य दर्शय साधारणी साधारण आदि अन्यमत्व सव्य विचार सामान्य लक्षण साधारण आदि अन्यमत्व नाम सव्य विचार साधारण अथवा असाधारण अथवा अनुप्रसमान इन तीन में से एक कोई भी हो का मतलब क्या भिन्न भिन्न साधारण भिन्न असाधारण साधारण का भिन्नत्व साधारण में इन दोनों का भिन्नत्व अनुपसार अन्य भिन्न उससे भिन्न भिन। एक दूसरे में एक दूसरे का भिन्नत्व है आपका भेद इनका भेद आप में उस साधारण का भिन्नत्व असाधारण में असाधारण का भिन्नत्व साधारण में इसमें क्या कहते हैं साधारणादि अन्य तमत्व के सभी विचार का लक्षण कर दिया साधारण तं और साधारण का लक्षण क्या है यदि भी मूल में भी आएगा या फिर भी नीचे बोल रहे हैं साध्य अभावद्ध वृत्तित्व पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण देखा था क्या था वो साध्य अभाव अवृत्तित्व था है ना और ये क्या कह रहा है साध्यभावद वृत्तित्व यह साधारण साध अभावद वृत्तित्व वन्यमान प्रमेयवाद ले लोधुमान मेरे को छोड़ दिया वन्यमान प्रमेत्वाद ले रहे हैं यहां साक्ष्य कौन है पक्ष लेना पर्वत ही पर्वतो वन प्रमेयत् पर्वत है पक्ष वन्य है साथ प्रमेत्व है एक मानस में दृष्टांत बना लो मानस में वन्य है और प्रमेत्व भी है मानस में इसलिए मानस भी दृष्टान्त हो सकता प्रमेयतम तर, तर, तर, तर यथा महानसम क्योंकि महानसम भी प्रमेय या नहीं वो भी हमारे परमा का विषय ज्ञान को विषय बन रहा है।, है ना और उसके अंदर वनी भी है देखने में सद जैसे दिखाई दे रहा है व्याप्ति भी बन रही है लेकिन असाध्यत्व देखो कैसे प्रमेतो वन्य वृत्व रूपारे ज्ञाते वन्य भावद वृत्तित्व रूप व्याप्त ज्ञान प्रतिबंध फल वन्यवद आवृतित रूप व्याप्त ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा क्योंकि कौन है आपका वन्य रूपी साध्य का भावाधिकरण कौन है वन्य भाव अधिकरण जब हृदा ले लोदित्व प्रमे तुम्हें दिखाना मीन नहीं बोलना आगे क्योंकि में भी तो प्रमेत्व है ना कि नहीं है नहीं। भी प्रमेय है संसार में रहने वाला प्रत्येक वस्तु क्या हमारा प्रमेय है इसलिए हृदय तो कहा गया प्रमेत्व में अतव हेतु साध्यभाव का अधिकरण में विद्यमान है साध्य अभाव वृत्ति हो गया कौन प्रमेत्व अतव यह क्या करेगा आवृत्ति रूपी व्याप्त ज्ञान को होने से रोक देगा अगर व्याप्तिक ज्ञान का प्रतिबंध जब हो गया जब व्याप्तिक ज्ञान ही रुक गया तो परामर्श अवश्य तो होगा कि परामर्श क्या है व्याप्त पक्षधर्म का ज्ञान है वो नहीं हो सकता जब परामर्श नहीं हुई तो अनुमिति भी नहीं होगी जब अनुमिति नहीं हुई उस अनुमिति के अनुसार प्रवृत्ति जो होना था वो रुक जाएगी नहीं रुकेगा आप उस प्रवृत्ति से बच जाए एक गलत अनुमान करके जो गलत प्रवृति होने की संभावना थी उससे बचे कि नहीं बचे आप यही फल है हर चीज का हमें सम्यक प्रकार से विचार करके विचार है या नहीं तब देखना पड़ेगा कभी कोई हेतु व्याप्त ज्ञान को रोक देगा कभी कोई हेतु परामर्श के विरुद्ध हो जाए कभी कोई हेतु अनुमिति को, को रोक देगा तो आपसे होने वाले गलत कार्य रुक जाएगा गलत कार्य से बच सकते यही किया भगवान ने अर्जुन का हरेक हेतु को असत हेतु स्थापित किया प्रज्ञावादांश भाषा से भगवान ज्ञान कहते तुम बोल ऐसे रहो जैसे हमारे बहुत बड़ा विद्वान पंडित बोल रहा है असम असद हेतु दिए जा रहे हैं गता सुन गता नान शोचंते पंडिता साफ़ है वहां पर हर एक उसका हेतु का खंडन आपको मिलेगा अनुमानों के रूप से पूरी की पूरी प्रथम अध्याय को अनुमान बना लो हमने एक बार कोशिश की 216 अनुमान दिया है अर्जुन ने और भगवान उसको काटने के लिए 1800 अनुमान बनाया 1800 तो 700 सौ श्लोक में लगभग 2000 अनुमान है कौन कोई गीता को ऐसे पढ़ाई नहीं आज तक सोचा ही नहीं आज था कथा जैसे सुनते हैं वेदांत पर व्याख्या कर देते हैं और वो हैं नहीं क्या उसके लिए भगवान ने क्या शास्त्रानुकूल तक दिया क्या उसने हेतु नहीं थी? उसको किस हेतु से काट रहा है कोई नहीं सोचना वो समझ लेगा ना आदमी जिस गीता को इस ढंग से वो जीवन सुधर जाएगा सोच बदल जाए संसार के प्रति कभी वो गलत विचार गलत हेतु आज संन्यास कर तो लोग गलत समझ रहे हैं ब्रह्म ज्ञान को गलत समझ रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी को गलत समझ रहे ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या? पत्थर जैसा बचा रहेगा रहे। ब्रह्म ज्ञानी ये सोच रहे हैं लोग इसका मतलब एक पृष्ठ ज्ञानी नहीं था जिसने काम किया इतना बड़ा काम किया ब्रह्म ज्ञान का प्रारब्ध कर्मानुसार होने वाली प्रवृत्ति के साथ कोई विरोध नहीं है और प्रारब्ध कर्मानुसार होने वाली प्रवृत्तियां शास्त्र के अनुरूप ही होगी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी प्रारंभ कर्म का क्योंकि भगवान क्या कहते अनेक जन्मों से जन्म कस्टिदे अनेक जन्मों की साधना यदा भी बुद्धि गम तम भगवान कहते हर जन्म में उसको दोबारा साधना के लिए पटरी पर तुरंत लगा देता हूं तीसरे में कहता जो इस उम्र इस जन्म में सत्तर बहत्तर साल में भी आ जाए संन्यास में और सही मायने में थोड़ा सा वेदांत श्रवण करे और थोड़ा सा भी जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें अगले जन्म में 60 उम्र में सही साधु हो जाएगा उससे अगले जन्म में 50 उम्र में हो जाएगा उससे अगले जन्म में 40 में हो जाएगा ऐसे 15-20 जन्मों के बाद चार पांच उम्र से उसको वेदांत ज्ञान होने लगेगा और एक ऐसा भी जन्म होगा गर्भ से उसको वहाँदेव ऋषि जैसे ब्रह्म होगा लेकिन अनेक जन्म लगाना भ्रम नहीं रहना कि मैं हो गया जिसने सोचा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया मैं जीवन मुक्त हो गया वो साधना क्या करेगा वो साधना नहीं कर सकता मुक्त हो ही गया अब क्या करेगा वो? तो कुछ नहीं और जब करेगा नहीं तो गिरेगा जरूर वो क्योंकि उसने अपने ऊपर आरोपित कर लिया मैं जीवन मुक्त हूं आरोपित कर तो आरोपित है ना जिस हेतु तो आरोपित कर रहा है वो तो कैसे कल स्वामी जी ने बार बैठे रामकृष्ण को बताया रहे थे समझा रहे पढ़ने से पंक्ति लगाने से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता ब्रह्म ज्ञान एक जीवन एक दिव्य जीवन है वेदांत एक दिव्य जीवन है उस भी जीवन कैसे जीतता है जोगा मान अपमान समय कृतवा समय कृता ये सब बहुत सारे श्लोकों उसकी जीवन सिद्ध प्रद् सका भाषा पूरा दूसरा अध्याय जीवन मुख्य जीवन बता रहा है वही कहीं नहीं बोलो पत्थर जैसे बैठा हो है वो तो सब काम करता है सब काम करता है जो सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी शौचालय की सफाई करने से उसको लज्जा नहीं होती मिलती सर्वधर्म से परे हो गया उसे ना ब्राह्मणत्व है ना क्षत्रियत्व है ना वैश्यत्व है ना मनुष्यत्व ब्रह्म ब्रह्मवि ब्रह्मयुक्त जो ब्रह्म है वो ब्राह्मण मानेगा क्या अपने आप को ब्राह्मण माना तो गया वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो अज्ञानी अज्ञान में एक चीज मनुष्य हो ये भी अज्ञान में है उसे में पुरुष और महाअज्ञान हो गया ब्राह्मण आते और अध्ययन गहरा हो रहा है कितना अध्ययन मजबूत होता है उतना विशेषण आपसे जुड़ते जाते आप ब्रह्म से दूर होते जितना विशेषण जुड़ रहा है उतना ही आप ब्रह्म से दूर हो रहे अपने स्वरूप से हट रहे हैं पर्दे पर पर्दे पर आप डाले जा रहे हैं ब्रह्म को ढके जा रहे हैं भगवान ने तीन ढक्कन गिनाया और आपको तो छत्तीस ढक्कन और ऊपर से डाल दिए ये समझता है कि कब जाएगा मैं एक पुरुष मैं एक स्त्री मैं एक मनुष्य मैं अमुक नाम वाला नमुक गोत्र वाला ये सारे विशेषण फिर मैं एक ब्रह्मचारी हूं मैं एक गृहस्थ मैं एक संयासी हूं ये और खतरनाक विशेष जुड़ते जाते हैं जितने विशेषण जुड़ रहे हैं जितने आप अभिमानकरण विशेषणों का उतना ही वेदांत अलग वेदांत दिव्य जीवन से अलग हो इस बात को समझते नहीं वही भागते हैं जिससे भागना उसे नहीं भाग रहे जिसे नहीं भागना उसे भाग। अपने कामनाओं से भागो अपने कामनाओं को अलग करो अपनी अपेक्षाओं को से अलग हो जाओ अपने आवश्यकताओं को न्यूनता में लिया, कम करो इससे नहीं हटेंगे कर्मयोग से हट जाएंगे भक्ति योग से हट जाएंगे, जाएंगे। आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे जब को नहीं बढ़ाएंगे जब को बढ़ाना चाहिए ना जब की संख्या नहीं बढ़ेगी आवश्यकताओं की संख्या बढ़ती जाती है इन चीजों को समझना तो मन जो विचारात्मक दोष दे रहा है वो दोष को आप दूर कर सके तो समझा सकते हैं मन को ये नहीं है क्या कहता है इसके अनुसार तुम्हें जीना है तो जियो नहीं तो मरो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मन को मरने दो में मन को मारना और बुद्धि को पकड़े को विवेकशाली तो बुद्धि है विवेक करने की क्षमता बुद्धि में रित को सत्य को धारण करने की क्षमता बुद्धि में मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति नव विशिष्ट शक्तियां में। मन में नहीं। मन क्या है चंचल में मन दुष्ट प्रमाथ मन तो दुष्ट नाशवान विनाशकारी स्वभाव वाला प्रमाथ चंचल है उसका स्वभाव हाँ और क्या इधर लगाम है ना के बुद्धि के आधार पर है मन से नहीं होता सी मन कंट्रोल में आएगा बुद्धि से मन कंट्रोल में नहीं है तो बंदे ने कंट्रोल में आ गया तो मोक्ष है इन कंट्रोल में लाए कौन उसको अपने आप आ जाएगा क्या जानते जन्मों से बहिर्मुक्त होने की आदत जिसको है तो अंतर्मुख कैसे होएगा? बहुत कठिन काम है। इसलिए बुद्धि को हमें ट्रेनिंग देना है बुद्धि को लगाना है शास्त्रों को रटाना है शास्त्रों से जीना सिखाना है संतो ही जो मन को हो सुना है एक, एक दो तीन चार मत करो समय बेकार पांच छह सात आठ नित्य करो गीता पाठ 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम खोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस घटघट में देखो जगदीश सब में ईश्वर है ये भाव कहाँ है ये सब में ईश्वर की भावना है अपना कर ये तुम किसको पकड़ो ये मेरा है तब होता है जब दूसरा तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं है जब तुम्हारे अंदर दूसरे के पर अंदर भी है इनके अंदर भी ईश्वर है तो इसको ले को लो उपयोग करो बोलने में आपको हिस्सा चाहिए आप देते नहीं इसका मतलब क्या अगले में ईश्वर नहीं दिख रहा अगला आपको तो लगता है चोर है बेईमान है लेके भाग जाएगा इसलिए उसको कलम नहीं देंगे घटघट में देखो तो वेदांत है हर एक व्यवहार में मन भोग करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर वृत्ति कैसी है एक तो छोटी छोटी चीज का पीछे सारा वेदांत किनारे रख देते हो और लड़ाई लड़ने लग जा तो मेरा है तेरा इसीलिए कहते हैं यहां पर देखो कि प्रमेय तो मानस में भी है लेकिन वह इस समय कैसा है हेतु आस प्रमेयतु के लिए वन्नी को आप पर्वत में सिद्ध नहीं कर सकते किंतु वन्नी के द्वारा निरूपित होने वाला व्याप्ति का प्रतिबंधक है कौन प्रमेय क्योंकि प्रमेय थेतु में साध्या अतएव साध्य बौध अवृत्तित्व रूपी व्याप्तिक्ञान को क्या करेगा प्रतिबंध इसलिए कहते हैं कि देखिए वन्यमान प्रमेतर प्रमे तो वन्य भाव वृत्त व्यविचारे ज्ञाते वन्य भाव आवृत्तित्व व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम ये व्याप्त ज्ञान का प्रतिबंध होना ही इसका फल हो जाएगा व्यविचारक ज्ञान का फल है व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध ये व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध हो गया तो परामर्श नहीं होगा अनुमति नहीं गलत जो निर्णय होता है उससे आप बच जाएंगे मूल में जाये भी साधारण से कि साधारण संख्या सत्तर तेधारण्यमे अमेत्र तो भाव त्रियाण मध्य वो जो तीन बताया गया था साधारण असाधारण अनुपमहार इन तीन में से जो साधारण अनेकांतिक मध्य उन तीन के बीच में से जो पहला है, है, इसका नाम है साधारण अनेकांतिक जैसे दृष्टांत दे रहे हैं पर्वतो वन्यमान प्रमे यहां जो प्रमेप हेतु है यह साधारण अनेकांतिक व्य हेतु है कैसे क्योंकि अत्र मैंने अस्मिन अनुमान इस अनुमान में यह जो प्रयोग आपने किया है इस स्थल में प्रमेत्वस्या, प्रमेत्व प्रमेतु कैसा है वन्य हैदे विद्यमान वन्य भाव का अधिकांड कौन है हृदय उस रद में विद्यमान क्योंकि संसार का सभी पदार्थ क्या है प्रमेय है अतः हृदय भी प्रमेय है हृदय तो में भी प्रमेत्व रहेगा संबंध है ना स्वरूप संबंध देना क्योंकि प्रमेत्व कोई वस्तु विशेष का जाति नहीं है घट भी प्रमेय है पट भी प्रमेय है दोनों में प्रमे रहना है कि समझ रहेगा वो तब तक स्वरूप तो संबंध से घट भी प्रमेय भी प्रमेय है तो घटतत्व तो में भी प्रमेत्व रहेगा ना नमेत्व कोई जाति नहीं है क्योंकि जाति में भी रहने वाली वस्तु है घटत्व क्या है प्रमेत्व घटत्व में भी है प्रमेय तो अभाव में भी है कि यह भी आपका प्रमेय है या नहीं, है या नहीं नहीं ज्ञान का विषय है तो हर जगह प्रमेत्व रहेगा द्रव्य में गुण में कर्म में सामान्य में विशेष में संवाय में अभाव में सभी पदार्थों में रहने वाला होने से प्रमेत्व हमेशा तत्त पदार्थ स्वरूप संबंध से ही तत्त पदार्थ में रहने वाला वस्तु है प्रमेत्व वन्यवती हृदय में विद्यमान होने के नाते यह क्या हो गया साधो वृत्ति आ गया किसमें प्रमेत्व में अथवे प्रमे तो, तो साधारण अनेकांतिकेतु तो। असाधारण से किम लक्षण असाधारण अनेकांतिक का क्या लक्षण है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात पुत्र असाधारण एक कश्मीर के साधारण अनेक का लक्षण क्या है साध्य साधत कौन होता हमेशा विपक्ष साधा बनाने के अंतर् क्या कर सकते हो आप सीधे सीधे विपक्ष केवल विपक्ष विपक्ष वृत्ति नहीं है कि केवल तो कहाँ तो रहता है पक्ष में भी है सपक्ष में भी है इसे क्या कहेंगे इसे जोड़ दो पक्ष पक्ष विपक्ष वृत्म साधारणी कांत जो तीनों में रह जाए सधित क्या होता है पक्ष में रहता है सपक्ष में रहता है और विपक्ष में नहीं रहता है, है नु तो कहा है धूम हेतु तो पर्वत में भी है महानस में भी है हृदय में नहीं है पर्वतमान धूमा सधित स्थल में असधित क्या होता है हमेशा तीनों में आ पक्ष पर्वत में भी है सपक्ष महानस में भी है और विपक्ष भ्रत में भी है ऐसे कौन है तो प्रमेत में तो इसलिए प्रमेय तो क्या हो गया साधारण अनिकांतिक और अगला वाला तो कौन सा है पक्ष में रह रहा है पक्ष वृत्ति में सर्व सपक्ष विपक्ष आवृत्तित्व अवृत्तित्व यह असाधारण है इसे क्या कर सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त मन आवृत्ति पक्ष, पक्ष, पक्ष मात्र में रह रहता है कहने का मतलब इसमें स्पय लिख रहे देखे मूल में है असाधारण स्कीम लक्षण में सर्व सपक्ष पक्ष व्यावृत्ता पक्ष मात्र वृत्तिर असाधारण सर्व सपक्ष पक्ष में न रहता हुआ पक्ष मात्र में रहने वाले का नाम असाधारण यथा शब्द नित्य शब्द शब्द नित्य शब्द है शब्दों पक्ष हो गया नित्य है साध्य है और शब्दत्वाद हेतु है निश्चित साध्यवान निश्चित नित्यत् वाला निश्चित साध्यवान क्या होता है सपक्ष है ना कौन है परमाणुवादी और निश्चित साध्य अभावान निश्चित साध्य क्या है नित्यत्व का अभाव अर्थात क्या है अनित्य नित्यत्व भाव का मतलब अनित्यत्व अर्थात विपक्ष कौन है आपका लताजी अनित्य कौन होते हैं लताजी है ना स्थल के लिए पक्ष तो शब्द हो गया इसलिए इसी स्थल शब्द नित्य स्थल के लिए सपक्ष हो गया परमाणवा विपक्ष हो गया घटा नहीं क्योंकि इस में साध्य क्या है साध्य क्या है नित्यत्व क्योंकि यह अनुमान क्या बना रहे हैं प्रमित्व तो है नहीं कहीं अब अनुमान बना रहे हैं शब्दों नित्य शब्द पाप पक्ष क्या हो गया शब्द शादी क्या हो गया नित्यत्व हेतु तो शब्दत्व देखो शब्द जाति कहा रहता है शब्द में ही रहेगा अन्य कहीं रहेगा क्या शब्दत्व जाति शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु में शब्दत्व जाति में रहता अतः शब्दत्व रूप हितु कहा रहा पक्ष में रहता है ठीक लेकिन सब पक्ष पक्ष कहीं भी नहीं हैं निश्चित साध्यवान अर्थात निश्चित है नित्यत्व जहा निश्चित कौन है आपको परमाणुवादी नित्य है है ना परमाणु आकाश काल दिग्घ आत्मा यह सब नित्य माना गया ना तो उन नित्य पदार्थों में क्या शब्दत्व हेतु रहेगा परमाणु वादी में शब्दत्व रहेगा क्या हमेशा में मनुष्य रहता है मनुष्य में और परमाणुवादी में मनुष्य तो नहीं रहेगा ना उसी प्रकार शब्दत्व का रहता है शब्द मात्र में रहेगा परमाणुवादी में तो रहेगा नहीं अतः अत में शब्द हेतु नहीं है ठीक है और निश्चित नित्यित्व भाव साध्य भाव है ना निश्चित साध्य भाव विपक्ष अर्थात निश्चित नित्यत्व भाव अर्थात क्या नित्यत्वभाव का मतलब अनित्यत्व अनित्व तो वाला कौन है विपक्ष अर्थात घटाधि अनित्य कौन है संसार में घटाधि कार्य अनित्य है है ना कुछ घटादियों में भी शब्द हेतु रहेगा क्या नहीं अतव सपक्ष में हेतु नहीं रहा विपक्ष में हेतु नहीं रहा पक्ष मात्र में रहा ऐसे हेतु तो का नाम असाधारण अनैकांतिक विपक्ष है ना विपक्ष मिल जाता है ना केवल व्यति तो का तो विपक्ष होता है यथा जलम निश्चित स्थल तो है वहां तो हेतु जाएगा कि नहीं व्यतिरती अनुमान वह बन जाता या नहीं बनेगा तो है द्वंद तो पक्ष व्यावृत पक्ष मत वृत्ति असाधारण यथा शब्दों नित्य शब्द अत्र शब्दत्व देखो शब्द तो कहाँ है सर्वेभ्यो नित्यभ्यो सभी नित्य विधायक कौन परमाणुवादिभ्यो अन्यभ्यवृतम इनमें किसी में नहीं रहता नित्य परमाणुवादियों में शब्द तो नहीं रहता अनित्य घटादियों में भी शब्द तो नहीं रहता किंतु कहाँ रहता है पक्ष रूपी शब्द मात्र वृत्ति को क्या कहेंगे असाधारण अनेकांतिक कहेंगे तो क्या नाम है असाधारण असाधारणिक तो दो विचार लक्षणों का जाना पहला वाला है साध्य वृत्ति दूसरा है सर्व सपक्ष पक्ष मातृवृत्व है ना तीसरा आता है अनुपसारेण लक्षण अनुपसिण कि क्या लक्षण अच्छा इसका हो गया न्यायोधि नहीं।, नहीं।, नहीं वो हो। पर पहले न्यायोधनी लिपता लो पहले साधारण असाधारण नहीं था असाधारण सवृति अर्थात निश्चित साध्यवद् आवृत्ति आवृत्ति मैंने निश्चित साध्यवान में नहीं रहना ठीक साध्यव आवृत्ति साध्य असामाज साध्य आवृत्ति का मतलब क्या साध्य का असामाजिकरण हो जाना साध्य का असामाजिकरण होना साध्य का असामाजिकरण होने का मतलब साध्य जिस साधिकरण में नहीं है उसमें रहना साध्य जिस अधिकरण में नहीं है उसमें रह जाना जैसे नित्यत्व कहा शब्द में रह है क्या नित्यत्व तो शब्द में नहीं है लेकिन वहां पर शब्द हेतु तो बैठा हुआ है और जहां साध्य व हेतु का ना होना यह भी का साध्य का वास्तवना साध नित्यत्व कहा रहता है परमाणुवादी में और वहां शब्द हेतु तो नहीं है परमाणु आज में क्या रहता है परमाणु तो रहेगा ना परमाणु में परमाणु तो रहेगा शब्द नहीं रहेगा इसलिए असाम साध्य असामनाधिकरण निश्चित है साध्य सामान्य साध्य में व्याप्त ज्ञान प्रतिबंध बना इसलिए हेतु में जब आपने निश्चय कर लिया साध्य की असामनाधिकरण का जब निश्चय हो गया तो क्या करेगा हेतु तब साध्य अधिकरण का रूपी व्याप्ति ग्रहण करने में रोक देगा क्योंकि साध्य व्याप्ति है उसके गुरुत्व में क्या करेगा निश्चय हो गया तो साध्य सामनाकरण रूपी व्याप्तिक्रहण होगा क्योंकि हमेशा नियम है तद अभावत्ता बुद्धि प्रति कद्ता बुद्धि प्रतिबंध कहा अरे वो दिखा चुका हूं तद अभावत्ता बुद्धि के प्रति तदवत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होता है और तदवत्ता बुद्धि के प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक हो जाता है जैसे यहाँ घटवत्ता बुद्धि होनी है, है? यदि यहाँ पर घटा घटाभावत्ता बुद्धि हो तो घटवत्ता बुद्धि यहां नहीं हो सकती हमें निश्चय यहाँ घटाभावत भूतण है तो फिर वहां पर आपको उसी भूतण में उसी समय घटवत् करके ज्ञान होगा नहीं हो इसी प्रकार यदि आप घटव भूतलम निश्चय क्या निश्चय हो गया घटवान घटव यद कालावच्छेदन घटवदूतल आपने ग्रहण किया तत्कालेद नहीं तो अन्य कालावच्छेदन तत्कालेदे नहीं व घटावदूतल का निश्चय होगा नहीं हो क्योंकि आपने निश्चय कर लिया यहां घट है ये निश्चय आपको तो हो गया जिस काल में उस काल में ही घटाभाव का भी आप नहीं कर पाएंगे आगे पीछे ग्रहण कर लेंगे बात अलग है अब घट रख दे निकाल दो बाद में घटा भाव का ज्ञान हो जाएगा इसे मुख्य है किसी भी चीज का भाव या अभाव ज्ञान के प्रति काल और देश भी परिच्छेद वस्तु के भाव या अभाव ज्ञान के प्रति अनित्य वस्तुओं के भाव अभाव ज्ञान के प्रति काल या देश परिच्छेद अवश्य होता है गाला वच्चे देना, यह कालावच्छेद जो वस्तु का अनुभव हुआ तत्कालेदना तेजाव छेद उस वस्तु का अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। तद भिन्न देना, भिन्न तो देशावच्छ समान काल में भी आप अनुभव कर सकते हैं नियम। नियमें मान लीजिए या गढ़ा है उस देश में ठीक तो इस देश में क्या होगा फिर क्या घटका होगा कि नहीं होगा देश भेद से भी एक ही अधिकरण में एक ही अधिकरण में देश भेद से भी भाव और अभाव ग्रहण हो सकता है वस्तुओं का इसलिए कहा जा देश में आपने भाव ग्रहण किया उसी देश में अभाव ग्रहण नहीं कर सकते और दूसरा एक ही देश में सुबह आठ बजे घड़ा था इस समय ढाई बजे को नहीं है काल भेद से भी एक ही अधिकरण में भाव अभाव ग्रहण कर सकते हो इसलिए कहना पड़ता है यद देशावच्छेद नद कालावच्छेद तदवत्ता बुद्धिम तत का तत तत प्रति तत्काल अवच्छेद देशा तद तत देशावच्छेन तदभाव बुद्धि प्रतिबंधक का। देश कालाद अवच्छेद तो बोलना नहीं है ये तो भ्रम पैदा हो जाता है देश और काल अत्यंत महत्वपूर्ण तो वस्तु है जीवन में न्याय सिखाता है इस बात को सहनी प्रकाश अंग्रेज लोग तो कहते हैं ए राइट थिंग डन इन रॉन्ग टाइम गिव बैड रिजल्ट ए रॉन्ग थिंग डन इन राइट टाइम ऑल्सो गिव बैड रिजल्ट सही समय पर गलत काम करोगे तो भी फल गलत गलत काम को सही समय पर करके तो भी गलत फाउ सही काम को सही समय पर सही देश पर करना है। इसी को जानने के लिए शास्त्र तस्नाथास्त्र में प्रमाण अंत कार्या 16 अध्याय 24 वास्तव किस देश में किस काल में क्या करना है क्या नहीं करना है यह निर्णय शास्त्र हमारा मन बता बता दिया? दिया देश की परिस्थिति के अनुसार नहीं विचार तो करके सब अकाल में कैसे जीना कैसे जीना जीना है है बाढ़ आ जाए तो क्या स्थिति में कैसे वो विवेचन कर चुके हैं क्षेत्र है ब्रह्मचारी व्रत बता दिया उगता सूर्य को देखना नहीं डूबता सूर्य को देखता नहीं ग्रहणस्थ सूर्यचंद्र को देखना नहीं ऐसा वर्णन किया सुनना क्या नहीं सुनना सब कुछ वर्णन हर इंद्रिय का स्वाभाविक प्रवृतियों को नष्ट करके दैवी प्रवृत्तियों को लाने के लिए आसु संपत और दैवी संपद वर्णन है ना गीता में उन्हें आश्रय संपत्तों को नष्ट करके दैवी संपद को बढ़ाने के लिए सब वर्णन किया कियाष्यार ब्रह्म सूत्र पश्चवाद विश्व अविशेषा पश्वादि विश्व अविशेषा के अविशे सूत्रलिप्त भाष्यकार मनुष्य का स्वभाव पश्चवादियों से कोई अलग नहीं है जैसा पशु जीता वैसे मनुष्य जी कोई अंतर नहीं पशु और मनुष्य में केवल कपड़ा पहनना जानता और कपड़ा पहनना नहीं जानता कोई तो कहता कपड़ा पहनने का फायदा ही क्या जब उस कपड़े का कदर नहीं तो कपड़ा पहनने का कपड़े का कदर भी तो जानना पड़ेगा ना चाहे वाण प्रस्ताश्रम में गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम में जो भी वस्त्र पहन रहा है पैंट पहन रहे पैंट शर्ट कदर भी तो समझना पड़ेगा फर्चर बन के रहोगे तो पहन से क्या मतलब पहन करके बैठ गए कूड़े के ऊपर में क्या मतलब? तो हर चीज का अपना कदर करना आना चाहिए और हर चीज का सदुपयोग केवल स्वार्थ में ही दूसरों के लिए भी होना चाहिए इसको समझना बहुत कम कठिन लोग है। समझते हैं बहुत, बहुत कम इतनी सेंसिटिविटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बहुत कम लोगों में कि साध्य साध्य साध्य सामान्य रूप भी को को प्रतिबंध कर देता के के हाँ देश काल वस्तु लेकर समझना चाहिए इस पर गलत है है वही या वृत्तीस का परिच्छन होकर असाधारण एकांतिक हेतु यदि मन देता है उसको आप इसके आधार पर काट सकते हम सुनाते कथा सुने होंगे आप लोग जो पुराने विद्यार्थी लोग भूषा चोरी की कथा है भूषा चोरी एक बार एक ब्राह्मण का बहुत बढ़िया ज्योतिषी भी था और एक देश का मंत्री भी था राजा उसके घर में एक बेटा पैदा हो और कुल गुरु भी था वो कुल गुरु भी था मंत्री भी था और राजा तो बहुत ही नजदीक था और राजा बहुत मानते थे उनके घर में बेटा पैदा महा ज्योतिष का तो उसने गणित गणित किया तो देख गए तो बहुत बदमाश बनेगा बड़ा चोर बनेगा क्या करें तो उसको घर का दीवार पच्चीस फुट ऊंचा कर दिया चाल बाउंड्री वाल होती और भारत कुछ दिखे ही नहीं के तो आसमान दिखे कुछ न दिखे अब अगले पल मकान दिखाई देगा कोई चूज दिखाई देगा तब तो वो संस्कार चल सकता है उसको चोरी करूं मिट्टी के दीवार क्या चोरी करेगा तो मिट्टी का दीवार के सिवा और आकाश के अलावा कुछ नहीं कर अपने घर का कुछ निकता और जैसे जैसे बच्चा पढ़ाने खुद ही उसको अपने संस्कार कर दिया खुद ही गुरुकुल जैसे पढ़ा करके उसको रटा दंड सही नरक शास्त्रों में जिसे में दंड पुराण वगैरह इतना वर्ष आ सड़ोगे यहाँ पकौड़ी से तुमको छान दिया जाएगा कपड़े ऐसी शास्त्रों में हर पाप का वर्णन हर दंड का वर्णन है सारे दंड तो संहित सो सोना चोरी करने से क्या होगा चांदी चोरी से करने से क्या होगा तांबा चोरी करने से क्या होता है हर चीज रहा अब क्या करे वो ठीक है सब रटा है सब साथ रहता है तो इधर राजा का जो बेटी थी राजकुमारी के विवाह का समय आ गया पहले से राजा बार बार बोलता था मंत्री को भाई अपना हमारे भाभी कुल गुरु भी है आपने पढ़ा लिखा जो विद्वान बनाया कभी तो सभा में लिया हो उसकी उद्वत्ता हम भी देखें कुछ मंत्र तो बोलेगा हम भी सुने अच्छा लगेगा बालक बोलेगा लेकिन कभी भी डर के मारे मंत्री लाता था। कि आएगा या देखेगा सोनाथ चांदी की चोरी कर लेगा तो बेचती हो गया हमारी तो बेचारे कभी नहीं अब बच नहीं अब उन्होंने क्या कहा राजा ने हमारी राजकुमारी का विवाह का पुरोहित तुम्हारा बेटा होगा तुम नहीं हो कुल गुरु तो है ही है कुल पुरोहित है वो अब मंत्री ने कहा ठीक है महाराज अब आदेश सब तो क्या करे उसी से वगा कराता रटा हुआ मंत्र वैसा सब तैयार करा हुआ था उसको फिर अंत में एक दिन जिस दिन विवाह होना था उस एक दिन पहले जो कर्म होता है ना उसके चक्कर में उसको ले आया ले आए तो पीछे पीछे हमेशा मंत्री बॉडी बन के जरूर है बेटे का बॉडी बन के चल रहा रही निगाह डाल रे भेड़े यहाँ देख वहाँ क्या देख इधर उधर कहीं कोई चीज को नजर नहीं लगाने दिया तब तक दूसरा दिन विवाह वगैरह हो गया विदाई होने लगा लोगों की तब जो है राजा ने मंत्री को बुलाया खड़े रहिए, विदाई क्रिया सबको जो बाहर देशों से आए हुए अब बेचारा इधर आ गया अब बाहर बार उधर देखिए बेटे को अब बेटे को मौका मिल गया और खिसक गया अब खिसका तो कहा छिप गया मिला ही नहीं मंत्री को मंत्री कहे पैसे किसी को मेरा बेटा खो गया और चुपचाप घर पहुंचे समझ गया अब महल में चोरी करेगा कुछ ना कुछ रात महल गड़बड़ करेगा रात में रात भर ढूंढा रात भर लगाया पहरेदार बदल गए दिन के पेदर अलग हो जाते हैं रात के पेदर दूसरे आ गए और दिन वाले तो जानते भी थे ये जो हमारा कुलपुर थे रात के पेदर देखा भी उसका अभी तक पहली बार तो आया है महल कोई देखा ही नहीं था उसको उन्हें सोचे चोर तो वो भी कब पकड़ा वो जो भी चीज उठाता था वो डर के मरवी रख देता था चोरी करना छोड़ते छोड़ते छोड़ते वो कोई चीज नहीं उठा सका पूरे राजमहल किसके बाहर निकला बगीचे में होगा फूल तोड़ा वे डरा नहीं ये भी नहीं कर सकता ऐसे करते करते गौशाला है साइकल बाल्टी लोटा कोई भी चीज छुता है दिखा, दंड दिखता दं है चोरी पर कोई पाप नहीं दिखा है किसी कोई दंड ही नहीं दिखा चोरी कर कोई दंड नहीं मिलेगा अब उसने क्या किया अपना पगड़ी निकाला गटरी बांध दी और रख लिया और छल दिया खुशी से अब चोरी करने का मेरे को आज अवसर मिल गया खुश हो गया संस्कार संतुष्ट हो रहा है ना वासना एक जब गई तृप्ति हो गई वासना की चोरी करने की लेकिन गटरी इतनी लंबी चोरी बना ली पहेदार देख ले, लिया पकड़ लिया अब अगला दिन दरबार में जब पेश किए तो देखते हैं कि कुलपुरोहित नौजवान क्या किया मैंने बड़े तुम लोग किस किस को कैसे पकड़ लिया आपने तब पहेदार नहीं तो चोरी कर रहा था राजा क्या चोरी किया, चोरी किया। तो राजा ने पूछा तुमको और कुछ चोरी करने को नहीं मिला क्या भूसा ही मिला चोरी करने इतना बड़ा राजमहल मैं कहते तो क्या करूँ जो हमारे पिताजी इनसे पूछो मेरे सब पढ़ा दिए हैं ये चोरी करेगा तो ये होगा वो चोरी करो तो वो होगा मैं क्या करूँ कोई भी चीज में चोरी नहीं कर सकता पूरे आपके राजमहल मेरे लिए कूड़े के बराबर मेरा काम का है नहीं मैं चोरी नहीं कर सकता तो भाई क्या फायदा है मेरे पैसे इसका मेरे चोरी करने लायक आपके राजमल में कुछ भी नहीं है इसलिए मेरे लिए के बराबर है, मेरे सब कुछ भूसा है कि मैं इसको चोरी कर सकता वासना इतनी खतरनाक होती है इन साथ साथ देखिए शास्त्र का जो संस्कार दिया था दंड सही उसने उसको अन्य चीजों को वो चोरी करने से बचा दे हित्वाभान संस्कार।, संस्कार डालेंगे तो मन जो हेतु देगा तो सब काट नहीं पाएंगे हम इसीलिए इन चीजों की जरूरी है, है को भी आप अच्छी तरह से रखिए